पातंजल योग प्रदीप साधन पात सूत्रचार वृत्ति का अर्थ सूत्रचार क्लेशत्व धर्म का पांचों के ऊपर तुल्य होने पर भी सब का कारण अविद्या है अतः अविद्या की प्रधानता का प्रतिपादन करते हैं अस्मिता रागादि जो प्रसुप्तादि भेद से चार प्रकार के हैं उन सबको उत्पन्न करने वाली भूमि अविद्या है मोह को अर्थात अनात्म पदार्थ देहादि में आत्माभिमान को अविद्या कहते हैं जहां यह जह अविद्या शिथिल पड़ जाती है वहां अस्मितादि क्लेश की उत्पत्ति नहीं देखी जाती और अविद्या के होने पर देखी जाती है इससे यह हुआ कि सब का मूल अविद्या है जो क्लेश चित्तरूपी भूमि में रहते हुए भी प्रबोधक उद्बोधक उकसाने वाले के न मिलने पर अपने कामना का आरंभ नहीं करते वे प्रसुप्त कहलाते हैं जैसे बाल अवस्था में बालक के चित्त में संस्कार रूप से बैठे हुए भी क्लेश किसी सहकारी प्रबोधक के न मिलने से प्रकट नहीं होते जो अपने अपने प्रतिपक्ष भावना से कार्य करने की शक्ति को शिथिल करने वाले केवल वासना युक्त चित्त में रहते हुए बिना अधिक सामग्री के अपने काम आरंभ करने में असमर्थ हैं वे तनु अर्थात सूक्ष्म कहलाते हैं जैसे अभ्यास करने वाले योगी के जो किसी बलवान क्लेश से दबाव पाकर ठहरे रहते हैं वे विच्छिन्न कहलाते हैं जैसे द्वेष होने पर राग और राग होने पर द्वेष क्योंकि ये राग और द्वेष दोनों परस्पर विरुद्ध हैं कभी एक काल में नहीं हो सकते किसी सहकारी का मेल पाकर जो अपने अपने काम को सिद्ध करते हैं वे उदार कहलाते हैं जैसे योग विरोधी पुरुष के सर्वदा ही व्युत्थान अवस्था में हुआ करते हैं अस्मिता आदि जो प्रत्येक चार प्रकार के हैं इनका संबंध कारणीभूत अविद्या के साथ है अविद्या के संबंध से शून्य क्लेशों का स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं होता तो मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या की निर्वृत्ति यथार्थ ज्ञान के होने पर भूने हुए बीज के समान अस्मितादि अंकुरित नहीं होते इससे इनका कारण भी अविद्या और इन सब में अविद्या का संबंध भी निश्चित है इसी से यह सब अविद्या शब्द से व्यवहारित होते हैं सभी क्लेश चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं इससे इनके उच्छेद में योगी को पहले यत्न करना चाहिए